नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष कमलेश गुलाटी जी हैं और आज हम लोग बात करेंगे जसवंत सिंह कंवल ये एक विशेष कवि है लेखक है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे पंजाब से बिलोंग करते हैं पंजाबी जा है कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जितनी जो है मेहनत करता है जितना परिश्रम करता है वो बंदा उतना ही अच्छा जो है लोगों के जीवन से जुड़ जाता है और वो लिखता भी लोगों के लिए तो ऐसे ही जशवंत जी ने काफ़ी अच्छी कविताएं, कहानियां लिखी हैं उनके बारे में हम लोग आज सुनेंगे तो आशा करूंगा आपको एक और राइटर के बारे में एक अच्छे राइटर के बारे में आज जानकारी मिलने वाला है आइए आप सभी की तरफ से कमलेश जी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम में जादू, कलम का जादू। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी और कलम का जादू प्रोग्राम सुनने वालों को कमलेश की भी प्यार भरी नमस्कार और ये कलम का जादू का सफर जो है उसका अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे वो है जी जसवंत सिंह कमल जी जो की पंजाबी भाषा के एक भारतीय उपन्यासकार लघु कथाकार निबंधकार है जी जी जी। और रमेश जी अगर उनके जन्म की बात करें तो भारत के पंजाब के उसमें स्टेट में मोगा जिले के ढुड्डी के गांव में इनका जन्म हुआ, हुआ और उन्होंने स्कूल छोटी सी उम्र में छोड़ ही दिया था और मलाया चली गई यहीं पर उन्हें पहली बार कहते हैं ना कि कई बार परमात्मा ही कोई ना कोई आपके अंदर एक गुण एक बीज डाल के भेजता है वही बात मुझे लगता है जसवंत सिंह कंवर जी के साथ हुई कि उन्हें पहली बार साहित्य में रुचि शुरू हुई हालांकि स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था और कुछ वर्षों के बाद डुड्डी के वो अपने गांव पैतृक गांव वापस आ गए और ताम्र वहीं रहे और अपने जो लेखन है उसमें उन्होंने अपना काम करना शुरू किया हुँ, हुँ, अगर हम उनकी किताबों की बारे में बात करें तो उपन्यास और आमतौर पर देहाती भावना होती है जे, जे। और पंजाब के ग्रामीण जीवन को बहुत ही सजीवता से उन्होंने जिया है क्योंकि गांव के रहने वाले हैं तो वही सजीवता हमें उनके लेखन में नजर आती है पढ़ने को मिलती है और सामाजिक रीति रिवाज मान्यताओं पर सवाल उठाए उन्होंने अपनी लेखनी में और उनका रमेश जी झुकाव जो रहा वामपंथी रहा और कई लोकप्रिय उपन्यास सामाजिक और लैंगिक समानता जैसी सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के पक्ष में थी और उन्हें अपने अखबार निबंधों में कठोर राजनीतिक रुख अपनाने के लिए भी जाना जाता है और सबसे जो अगर बात करें उनके विशेष तौर पे जो लेखिने था उनका उपन्यास लहू लो हुँ। हुँ। ये पंजाब में नकलसी आंदोलन पर आधारित था और 1970 के दशक के कुख्यात आपातकाल के दिनों में ये बहुत ही विवाद ये बहुत ही विवादस्पद भी रहा और कोई भी प्रकाशक इसे प्रकाशित करने को तैयार नहीं था जसवंत सिंह कंवल जी ने क्या किया सिंगापुर में से ये प्रकाशित करवाया और इसकी पत्रियाँ जो हैं भारत में उन्होंने भेजी किसी भी अपने ढंग से और इस के बाद इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो गया और अगर हम बात करें उनकी नेचर की कि उनका जो मतलब है उनका जो ख़ास एक उनकी खासियत थी जिसके बारे में सभी कवि जानते हैं उसमें ख़ास ये था रमेश जी के उन्होंने कभी भी किसी की बात की ना मतलब है किसी को कोई कुछ भी कहे लेकिन उन्हें अपने ढंग से अपनी लेखनी को ज़िंदा रखा और उन्हों के बारे में कहा जाता था कि वो किसी के सुनते नहीं थे वो अपनी करते थे है ना? और ये नसवंत सिंह जी की खासियत रही और पंजाब के और पंजाबीय साहित्य ख़जाने के तकरीबन सौ जो है उपन्यास उन्होंने लिखे जिसमें से जो ख़ास बात मैं बात करना चाहती हूँ वो ये हैं जी रमेश जी, जी, जी।, जी।, जी। जसवंत सिंह कंवल जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक किसान के घर में उनका जन्म हुआ था और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि जब उन्होंने लेखन का काम शुरू किया तो उन्होंने अमीरों और विशेषकर जो गलत काम करते थे या कोई सामाजिक तौर पर उनका सही काम नहीं था तो उन्होंने उसके ऊपर व्यंग किया अपनी लेखनी में और दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और आम आदमी को उन्होंने अपने विशाल लेखन में दर्शाया और पाठकों को सहानुभूति स्वानु, से उन्होंने डील किया और उनकी सहानुभूति उन्होंने ली क्योंकि वो उनके बारे में अच्छे से लिखते थे भिल्कुण, भिल्कुण, और समय के साथ दलितों के हित में कमल जी ने निडर आस्था के साथ सामाजिक भेदभाव को खत्म करके दरकिनार करके अपने पाठकों को अपना मुरीद बना लिया बिल्कुल बिल्कुल। और नानक सिंह जो है बड़े जाने माने पंजाब के जो है लेखक हैं और उनके बाद पंजाब को सबसे बढ़िया सबसे मशहूर लेखक जो मिला वो जसवंत सिंह कमल थे मैं चाहूंगा कि एक सा ब्रेक लेते हैं जी जी। और उनकी जो कविताएं हैं उनकी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो बड़े अच्छे लगते हैं। क्या ये धरती ये, ये, ये, ये नदिया ये रहना और और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम कितने पास हैं कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे हम तुम कितने पास हैं कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन गो झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम ओगी तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और और तुम बड़े अच्छे लगते हैं नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बातें कर रहे हैं हम लोग जसवंत सिंह कंवल के बारे में और बातें हो रही हैं उनके बारे में तो मैं चाहूँगा की कुछ उपन्यास या लेख कर जो लिखे हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा कंवले जी बिल्कुल और उनके पुरस्कार उन्हें बहुत से मिले जिसमें अगर हम बात करें ग्रंथ सूची की तो पंजाबियों मरना है कि जीना तो वो कौम को जगाने का काम करते थे उनके उपन्यास जो थे और लहू दी लॉ खून की सुबह जिसका मतलब है हानि रूपधारा मनुकता मोरा सिविल लाइंस जेरा यानी हिम्मत जंगल दे शेर रात बाकी है पूर्णमाशी पूर्णिमा की रात ये ये जो उनकी बायोग्राफी थी ऑटो और मित्र प्यारे नू जिस पर फिल्म भी बनाई गई बाद में गोरा मुख सजणा दच नसी रूह द हाण देवदास चिकारे दे कंवल जिंदगी दूर नहीं कंटे संधूर हाल मुरीदा दीतनामा जूहू दे मोती हुँ. और सोरमैन आराधना होका तो मुस्कान भवन जीवन कहानियाँ सिख जदोजहद और इसके अलावा जट पंजाब दा गुआची पग यानी खोया सम्मान तारीख वेख है तौशाली तो दी हंसो एहसास और रूपमती देखिए इनके ये इतनी लेखनी जो एक आम पंजाबी जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसने अपनी कौम को जगाने के लिए और दलितों को उनके हक़ दिलाने के लिए सामाजिक तौर पर जो लिंग भेद होता था उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये सब किया और रमेश जी अगर पुरस्कारों की बात करें तो जसंत सिंह कंवल को उनकी उन्नीस की पुस्तक हाथ का पंखा नहीं, जिसको नहीं। पंजाबी में पखी बोलते हैं उसके लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और उन्नीस में तौशाली दी हंसो उपन्यास था जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें एक बार फिर दिया गया जो संत सिंह कमल जी को पंजाबी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2008 में गुरु नानक देव ये विश्वविद्यालय से अमृतसर द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया नहीं। नहीं। तो ये सब उनके सम्मान हैं जो एक लेखक को बहुत बड़ा एक उनका मतलब है उसको हौसला अफजाई होती है आ, वैसे तो उनको पढ़ने वाले उनको सुनने वाले जो हैं वही सबसे बड़ा सम्मान होता है उनके लिए लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल तौर पर जब सरकारी भी देखती हैं कि मेहनत कर रहा है बंदा है ना तो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है हमारी पंजाब के बारे में लिख रहा है तो वो भी मजबूर हो जाते हैं ये काम करने के लिए सम्मान देने के लिए तो जो संत सिंह जी के बारे में बात चल रही है और मुझे लगता है कि अभी छोटी सी ब्रेक फिर हो जानी चाहिए <laughs> जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और इनकी जो लेखनी है उसके लिए काफ़ी टाइटल्स जो है आपने बता दिया और मुझे लगता है कि हर टाइटल कहीं ना कहीं एक नई कहानी नई बातें हमें सुनाती हैं तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर हम लोग जस, जस्ट जसवंत सिंह कंवल के बारे में बातें करेंगे सुनते रहो मस्कर आते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप बिल्कुल कलम का जादू सुनकर बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि किसी न किसी राइटर के बारे में हम लोग बातें करते हैं और जसवंत सिंह कवल जो हैं एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखीं और जितनी ज़्यादा लिखी उन्होंने उनके टाइटल्स देख आपको पता ही चल जाता है और मैं चाहूँगा कि कोई एक कहानी या फिर कुछ चीज़ें अगर आपकी लिखत जसवंत जिंग की आपको याद हो तो ज़रूर सुनाइए कमलेश जी जी मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँगी कि जब सबसे हैरानी वाली बात ये है कमल जी के बारे में कि सताई जून को उनका Uh, अपने जीवन में सौ बसंत उन्होंने पूरे किए जब तो उनके सैकड़ों प्रशंसक लेखक कहानी शिक्षा विद्या और शास्त्रों ने छात्रों ने मोगा में उनके पैतृक गांव ढुड्डी के की तीर्थ यात्रा करने और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने का एक बिंदु बनाया और कमजोर और बिस्तर पर पड़े होने के बावजूद बीमार कंवल ने लोगों का अभिवादन किया और उठी हुई मुठियों के साथ किया जो लोगों के हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा जिससे उनके पाठक बहुत प्रसन्न हुए साहित्य अकादमी और जिला पुरस्कार विजेता लेखक बलदेव उन्नीस सौ उन्नीस में सड़कनामा में जो सताई जून को डुड्डी के पहुँचे थे उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया उन्होंने ये कहा है उनके बारे में बलदेव सिंह जी ने कि दुनिया को उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे सृजना यानी लेखन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा के बाद आए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो बहुत कम की थी ना स्कूल से छोड़ दिया भी भी भी भी। और उनके उपन्यास ज़्यादातर विचारों से अलग अलग विचारों से गूंधे हुए थे और उनके ज़्यादातर ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा जिसे कोई और लेखक इतनी सफलतापूर्वक नहीं लिख सका उन्होंने हर पात्र को जिया और हर पात्र की वास्तविकता के इतने सच्चे थे वो इतनी आसानी से वो पंजाब में रह के हर पात्र को जी के खुद पंजाबी गाँव में रह के उन्होंने अपनी कलम के द्वारा उसको सुनने वालों तक पहुँचाया पढ़ने वालों तक पहुँचाया और ऐसा बहुत कम होता है रमेश जी के किसी जीवित इंसान के लिए किसी तरह का साहित्यिक उत्सव आयोजित किया जाए वास्तव में डुडी के में अभी भी उत्सव जारी है और नाटककार गुलशरण सिंह जिन्हें आमतौर पर भाई मन्ना सिंह के नाम से जाना जाता है उनके जीवन काल में ऐसा प्यार मिला दोनों यार थे ये जब हजारों लोग मोगा के कुस्सा गांव में आए और उन्हें आजीवन समर्पित पुरस्कार प्रदान किया गया और संयोग की बात नहीं कह सकते इससे हम कि गुरशर्न की तरह लोग कंवल को भी जनता के नायक के तौर पर देखते थे और क्योंकि आम आदमी के साथ जुड़ना और उनके बारे में बात करना और इसी तरह दिलचस्प बात एक और है कंवल जी के बारे में कंवल जी ने अपनी यात्रा 1945 में प्रकाशित एक रोमांस से शुरू की थी सड़कना ये, ये उनका कहना है कंवल का सबसे बड़ा योगदान क्रांतिकारी रोमांसशाली थी जिसमें उन्होंने युवा पाठकों को प्रशंसा दिलाई और उनकी पहली किताब एक ऐसी रोमांटिक कहानी है प्यार के प्रति उनका दृष्टिकोण है जो तुरंत लोगों को का ध्यान जो आकर्षित करता है और उन्होंने रमेश जी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा पैंतीस उपन्यासों से सत्तर से अधिक किताबें लिखी और कमल ने अपने आसपास के समाज की परेशानियों से खुद को जोड़े रखा और इसका मतलब ये था कि 1940 के दशक की शुरुआत में जो भूमिहीन लोग थे उनके संघर्ष की बात करना या नकलसवादी आंदोलन जो उन्नीस से 70 के दशक में बहुत सक्रिय रहा आ, और पंजाब ने 1978 के अंत में उन्नीस के बाद उग्रवाद को भी झेला तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने उसमें लेखने में हमारे तक पहुँचाई हैं और उसके बारे में आप ज़रूर सहमत होंगे हम लोग भी जब उनको तो उनको पढ़ते हैं तो ये हम सोचते हैं कि पंजाबियों एक वर्ग सोचता है कि पंजाबी संस्कृति के कमज़ोर पढ़ने के लिए जीविका कमाने आए प्रवासियों को दोषी ठहराकर कर मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं हुँ। हुँ। क्योंकि आप देखिए कि पंजाब से ज़्यादा लोग तकरीबन 60 प्रतिशत जो स्टूडेंट है जो यंग बच्चा है वो बाहर चला गया ना तो प्रवासी यहाँ आसपास के स्टेट से आए उन्होंने खूब मेहनत की है न और जो पंजाब वाले उनको दोषी ठहराते हैं वो गायक होते हैं बाहर लेकिन अब दोषी ठहराते हैं कि इन्होंने सब कुछ हमारा कब्जा कर लिया तो उस बात को उन्होंने इसमें उजागर किया है कि वो जीविका कमाने आए प्रवासियों को दोषी ठहराकर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते हैं और कमल के प्रशंसक लेखक जो हैं सुदर्शन नट कहते हैं कि कमल शुद्ध पंजाबी संस्कृति के बड़े उपासक हैं वो अक्सर कहा करते थे कि प्रवासी हमारी संस्कृति को कमज़ोर कर देंगे तो अब तो बहुत देर हो चुकी मुझे लगता है इतने सालों से मतलब है प्रवासी जो मज़दूर हैं क्योंकि वो भी अपना घर बार छोड़ आए हैं ना नई जगह बसे हैं उन्होंने अपना मेहनत की है अपने घर बार बनाए हैं तो इसमें उनका दोष नहीं है तो कंवल जी को ये बात दुखी करती थी कि हमारा पंजाब जो है बाहर की और इंटरनेशनल लेवल पर तो खूब मेहनत कर रहे हैं वहाँ जाके बर्तन भी माँजेंगे जो है खाना भी बनाएंगे लोगों के लिए अंग्रेज़ों के लिए लेकिन अपने पंजाब में वो मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे आप रमेश रोक देना मुझे नहीं पता चलेगा कब, है ना? अभी पूरा करते मैसेज के साथ 20 मिनट हो गया ठीक है कमलेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को विशेष कंवल जी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें आपने सुनाई हैं उनके जीवन से जुड़ी और सौ साल पूरा करना ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी एक जो है ख़ास बात है भाग्य की बात है जो आपने बताया और इनकी नहीं नहीं है, हाँ, वो दूसरों पे, दूसरी एक बात और उनके जो उस समय के लेखक है वो कहते हैं की आंख कर पालन किए जाने वाले सामाजिक रीति रिवाजों और मान्यताओं के प्रति Uh, कमल जी हमेशा तीखे रहे अपनी वाणी में है ना और आश्चर्य की बात नहीं कि उनके करियर के दौरान विवाद भी उनको झेलना पड़ा और कमल का उपन्यास जो है लव लॉ खून की सुबह जो पंजाब में नक्लसी आंदोलन पर आधारित था उनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध विवादपद जो रहा उपन्यास और कानपुर के प्रसिद्ध हिंदी लेखक पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि सत्ता के प्रति कंवल की पूरी तरह से उपेक्षा ही रही और उनका सबसे बड़ा आकर्षण भी रही कानपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के सहायक प्रोफेसर जो हैं चतुर्वेदी कहते हैं कि जसवंत कमल ने बिना किसी के सामने झुके अपनी शर्तों पर जीवन जिया और कई बार उन्होंने अपने लेखन के लिए जरिए तत्कालीन सरकारों को आड़े हाथों लिया और उन चीज़ों के बारे में लिखा जिनके बारे में लोग बात करने से कतराते थे स्पष्टता और ताजगी बनाई रखी और सरकारों की उन्होंने परवाह नहीं की और बिना झुके बिना अपन किसी शर्त पर उन्होंने जीवन जिया तो एक आम किसान जो बिल्कुल कहिए कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और उसके अंदर इतनी वो ताकत है उसकी कलम के अंदर उसकी सोच इतनी मतलब है, शुद्ध है पवित्र है कि वो उन लोगों के लिए लिखता है जो समाज दे। जिनके दे। दे। दे। बिना चल ही नहीं सकता है ना चलिए कमलेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया जसवंत कमल के बारे में बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि एक ऐसा राइटर जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और सच बात को लिखने में इन्हें कभी भी पीछे नहीं हटा जैसा कि रमेश जी हम बात लेखकों के बारे में कर रहे हैं हुँ, हुँ, तो जसवंत सिंह कंवल जी के जो अगर उनकी लेखनी की बात करें तो उन्होंने अन्य लेखकों की तरह अपनी किताबों को बेचने के लिए नहीं लिखा बल्कि उन्होंने सभी कलाएँ सभी आ, को साथ लेकर और एक महान कलाकार की तरह अपने समाज की सेवा की और जीने की कला सिखाने की पूरी पूरी कोशिश की तो ऐसे कलाकार को हमेशा सलाम है बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार मित्रों आज से इस कलम का जादू कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राइटर को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम आ गणसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कते रहो